श्री श्रीरामकृष्णकमृत दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्णस तथा ठंडने दशम परछेद श्रीरामकृष्ण दर्शन वेदात गूढ़व्याख्यानमतवाद विशिष्टावतवाद जगत कि निर्वशेषेषक्य जनायी ग्राम से मुखोपाध्याय प्रस्थिता मणिशिताय मणिचित वेद्तर्शन स्वनत्त परीवजगत अहमेतसव कि मिथ्या मणि किंचितिथ् कि वेदी किंच वेदुट प्रतिध्वनिपेगे प्रभृतिना जर्म देशीय पंडिताचार किचि पठित किन्तु प्रभु राम श्रीरामकृष्ण दुर्बल मनुष्यवद्द विचार नगन्माता तर प्रदर्शित मणिस्तव चिंतती कियका प्रभु श्रीरामकृष्ण मणिनाश एकी पश्चिमस्थते वर्तुलापुर गाकुकूल दक्षिणवत प्रभव शीतकाल सूर्यदेव इदानमें दृश्यते दक्षिणप्चिमकोडे यज्जीवेदम ये श्रीमुखन वाक्यम वेदातवाक्यम यीमुखेन श्री श्रीभगवान्सते यथात आदा वेद वेदातम्भागवता ग्रंथकारता दध दधत्ते सहेतुकृपा सिंधु गुरु रूप पुरुषोधतगुरूप आलपति मणिजगत् मिथ्या श्रीरामकृष्ण मिथ्या कथम तत्स वैचारिकृष्ट प्रथम तो नेति विचारसम स जीवो न जगन्न चुशति तत्वा एक स्वप्नवद तत अनुलोम विलोमनि तदा स जीव जगत जीवजगद्रूप समी बुझ्यते सोपनक्रमेण छद्मा किंतु यदिबुद्धिस्तावनम्यस्त उच्चर्बुद्धिस्ती तस् नीचैर्धरा भी वर्तन पुनः छद्मा अपश्य इष्ट तचूर्णचारात्मक यदुपादन छन्द तदु रेव सोपन निर्मित अपिच चिलव प्रसंगो यहां अवदम योट स टलोपी अहंता अर्पणे अस्मिता घटो यावत वर्तते ये तब जगदीप अस्त तस्े दृश्य है ये सब जीवजगदूप जाता है कवल विचारेण अलं द्विधा शी दशा यदा समाधिस्थो महागाशि तदा आत्मानदा तदवस्था अधोवतीर्ण किंचिहतापन्न तदा राम रामे प्रभु शिवावस्था वर्णयन कि स्वावस्थाइंगि वक्ति संध्या संप्रप्ता श्री प्रभु जगन्मात नाम कीर्तन तचित कौती भक्ता निर्जन ग स्स्वध्याना कर्म आरे इतवाल माता कालिकाया मं श्री श्री राधाकाशिविश्चराजनम प्रचलित अद कृष्णपक्ष से संध्या चंद्रोद तत मंदिर तत्कमदी मंदरशीर्षे पीता तरूलतासु मचि भागीरथी भक्षी चति अपशोभा धत्ते अस् पूर्व विदोष्ठ प्रभु श्रीरामकृष्ण उपष्टोस् मणिभूतलोपष्ट मणिनापरा वेदाव यसंगता श्रीप्रभुना पुनस्तयक आलाप एव क्रियते। कर् चिन्मयदर्शन मधुर प्रति कोषाध्यक्ष पत्राचार श्रीरामकृष्ण मणिप्रति जगन्मथ्या तत कुछ तत्स विचारदृष्ट तस्े सतीय यत जीवजगद्रूपत्त माता कालिम प्रादर्शय यूप्ता प्रादर्शय सर्विन्मय प्रतिमा चिन्मी वेदी चिन्मय द्रोणी चमसौ चिन्मय देहलीचिन्मयी मबीलाख्य पाषाण सर्व चिन्मय प्रकोष्ठात पशा सर्व रसस्थल सच्चिदनंदरसन कालीह दुर्जनम अपश्यम परम तस्पी अंत तत्तिम भास्व अपश्यम ततच नैवेद्यलुचिमाजारम प्राशेम अपश्यम मात तदा तदाकोध्यक्ष तृतीयकर्ता प्रति पत्र प्रेशयास यट्टाचार्य महाशयोग नैवेद्यलुचि बिड़ाला प्राशयति मम भाव अवागछत पत्रोत्म अलिखत तत्र भावता यत तत्र त्र भ्रीय त्र अंतरा तस्े सर्व यथ दृश्य से सब जीवजगत अभूं परं स चेदर्ता अहंता पूर्णत कंबती मुखे वक्त न शक्य यथोक्त राम प्रसाद तदा तमुतम अथवा मम क्वचित क्वचि क्वचिभवती विचारेण एक दृश्य है यदा दर्शय तदा अन्य दृश्य है